Om Om Om Om Sehna सहनोभन सह वी कर्वहै तेजस्वीन तमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति ण्य कुषद की चौबीसवी कक्षा ब्रेतारण्य कुम भाई आवाज तो आ रही आपके उसमें नहीं आ रही होगी तीसरे अध्याय का नवा ब्राह्मण आज प्रारंभ होगा ये प्रसंग चल रहा था राजा जनक की सभा बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया है बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं और 1000 गायों को ले जाने वाले यज्ञवल कैसे वो प्रश्न कर रहे हैं जो ब्रह्मिष्ठ है सबसे अधिक जानने वाला है ब्रह्म को जानने वाला है उससे प्रश्न कर रहे हैं उसकी परीक्षा ली जा रही है कसौटी दी जा रही है उसको कसौटी पर कसा जा रहा है तो पीछे बहुत सोने प्रश्न किए कार्गी ने भी फिर दोबारा प्रश्न किए और इस घोषणा के साथ दो प्रश्न रखे थे कि इन दो प्रश्नों का उत्तर यदि याची के दे देते हैं तो हे ब्राह्मणों तुम्हारे में से कोई भी इनको पराजित नहीं कर सकता ये वास्तव में ब्रह्मिष्ट है कार्गी तो के तो दो प्रश्न कर दिए गए और उत्तर भी मिल गया और वो शांत बैठ गई लेकिन एक और विदग्ध साकल्य एक ब्राह्मण और थे उनको प्रश्न करने थे और वो भी स्वयं नहीं उद्यत हुए थे उनको प्रेरित किया गया था ऐसा प्रतीत होता है यहां अभी प्रारंभ में नहीं अंत में पता लगेगा इस बात का तो कई बार होता है ऐसा कि किसी व्यक्ति को यानी किसी को जिससे प्रश्न कर रहे हैं जैसे याज्ञवल्की की तरह से कहो कि भाई इसको सबक सिखाना है तो कौन उसके पीछे जाए कौन उसके सामने जाए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे ऐसी स्थिति होती है तो कई जने मिल एक को प्रोत्साहित कर देते हैं उसको चढ़ा देते हैं चढ़ाना बोलते हैं हाँ, सुली पे चढ़ाते मतलब चढ़ाना उसको उत्साहित अति उत्साहित कर देते हैं यू ही बढ़ा देते हैं उसको तुम पूछो इनसे वो थोड़ा संकुच आता है पर दूसरों का बल पा करके वो भी चढ़ जाता है बढ़ जाता है तो वो पूछने लगे थे ऐसी स्थिति प्रतीत होती है अंत में पता लगेगा इसका आगे जब प्रश्नार्थी हो जाएंगे तब तो ऐसे ये थे दूसरों का सहारा पाकर के प्रश्न पूछने लगते हैं, जबकि पूछना नहीं चाहिए था लेकिन गार्गी को इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो देखिए तृतीय अध्याय का नवा ब्राह्मण और उसका उसकी प्रथम कंडिका अतः इनम विदग्ध साकल्य पच्छ विदग्ध साकल्य नाम इनका उन्होंने पूछा तो विदग्ध तो नाम है एक तरह से अनवर्थ भी उन्होंने कर दिया है कि जो अंदर से जला हुआ है भुना हुआ है ऐसा व्यक्ति बहुत देर से परेशान हो रहा था कि कैसे इसको क्या शाकल्य शकल का पुत्र उन्होंने तो देवताओं के बारे में प्रश्न किया तो कति देवा यजवल के थी यजवल के देव कितने होते हैं देवता कितने होते हैं संख्या कितनी है उनकी तो सह एतया एव निविदा प्रतिपेदे उसने याज्वल के इसी निवित के द्वारा निवित मंत्र होते हैं मंत्र दो तरह से देखे जाते हैं एक गद्य और एक पद्य पद्य मतलब तो जो श्लोक बत, श्लोक जैसी रचनाएं होती हैं जिसमें मात्रा आदि का कुछ गायन भी होता है इस तरह से जो होते हैं और एक लगातार लंबी पंक्तियां पंक्तियां आती हैं जैसे कि युजुर्वेद में मिल जाते हैं हमारे को तो ऐसे जो गद्देमय मंत्र होते हैं उनको निवित कहा जाता है तो इसी निवित के द्वारा उसने उत्तर दिया प्रतिपादन किया कौन सी तो यावन तो वैश्वेवस से निमित्त जितनी वैश्वदेव की निमित्त कही जाती है वैश्वेव कश्य देव विश्वदेव सारे देव देवताओं के बारे में जो निमित्त कही जाती है उनका वर्णन मिलता है उसी को ही उद्धत करते हुए उत्तर दिया क्या कहा कितने हैं देवता तो कहा त्रयच त्रिच शता त्रयश त्रिच सहस्रा इति तो त्रय मतलब तो तीन और त्रिच शतः मतलब तीन सो तो तीन सो तीन देवता है। एक तो ये कहा फिर का त्रयस् त्रीच सहस तीन और तीन हजार यानी तीन हजार तीन और दोनों को मिला दें तो तीन हजार तीन सौ छह तीन सौ तीन कह दिए तीन हजार तीन कह दिए तो तैतीस हजार छ नहीं तीन तीन हजार तीन सौ छह ठीक है तीन हजार तीन सौ छसे देवता हो गए ये तीन तीन तीन यहां पर मिल रहा है हमारे तो ओम इति हो विदग्धाकल्य ने कहा ठीक है ओम शब्द संस्कृत में हा के लिए आता है अच्छा ठीक है ओम ठीक है ओम जैसे आजकल ओके बोल देते हैं संक्षिप्त है वैसे वो संक्षिप्त अक्षर है ओके तो वैसे ऐसा ओम हा के लिए बोला जाता है संस्कृत में आम भी बोला जाता है ओम भी बोला जाता है हाँ के लिए ओम इति उवाच, ठीक है फिर प्रश्न कर दिया वो कब वही कति एव देवा यजवल के इति यजवल के कितने देव हैं अरे उत्तर तो आ चुका था लेकिन फिर वही प्रश्न किया तो यजवल के फिर उत्तर दे रहे यजवल के ने कहा त्रेस इति बोले तैतीस देवता है अब अलग उत्तर दे दिया है तीन तीन संख्या यहां भी और दूसरी बार कह दिया तैतीस देवताएं तो विदा कल्याण ने, ने कहा ओम इति होवाच बोले हाँ ठीक है।, है पहले से भिन्न उत्तर होते हुए भी कहा कि ठीक है फिर पूछ लिया कतियव देवा यज्ञ बल के देव कितने हैं तो उसने कहा षडी षड इति तो कहा ओम इति होच छवता है तो बोले अच्छा कहा बोले ये भी ठीक है तो देवों के ही अलग अलग जो वर्णन मिलते हैं इतने देवता इतने देवता उस सबको ये जानता है नहीं जानता है, ये करके उसने बार बार वो एक ही प्रश्न करता चला गया अगर वो याजिबल के नहीं जान रहा होता अलग अलग देवताओं के तो कहता है इसका उत्तर तो दिया ही है अभी आपने फिर वही प्रश्न क्यों कर रहे हो फिर से वही प्रश्न किए जाने का तात्पर्य वो नहीं समझ पाता यज्ञ के और इसने बस कह रहे कितने देव हैं कितने देव हैं कितने देव हैं कितने देव हैं है है पूछता चला जाए फिर पूछ लिया कतियव देवा याज्ञ बल के कहा इति तीन है कहा ओम होगा ठीक है फिर पूछ लिया एव देवा याज्ञ बल के उसने कहा कि दौ इति ओम दौ इति दो है उसने कहा मिति होगा चाहे हाँ ठीक है फिर पूछ लिया कतियव देवा याज्ञ बल के थी। तो बोला की अध्यर्थ इति अध्यर्द आधा अधिक आधा अधिक डेढ़ तो बोले डेढ़ देवता है अध्यर्थ है अध्यर्थ नाम कहा वैसे उसका तात्पर्य तो आगे बताएंगे लेकिन डेढ़ अर्थ भी होता है तो ओमिति इति तो बोले ठीक है और फिर पूछ लिया कति एव देवा यजवल के थी। एक तो ओम होवाच एक है बोले हाँ ठीक है इतनी बार बार बार प्रश्न किया है छह बार किया सात बार किया एक ही प्रश्न को अलग अलग उत्तर दिए। अब इसके बाद में विदग्ध शाकल्य आगे और पूछ रहे हैं कि कतमेते थे त्रयस त्री चता त्री चहस्राए आपने जो सबसे पहला उत्तर दिया था इसमें तीन हजार तीन सौ छह पहले तीन सौ तीन और फिर तीन हजार तीन ये जो आपने बताए थे सबसे पहला जो उत्तर दिया था वो कौन से है गिनाव तो संख्या तो बता दी अब गिनाओ तो परेशान होने की बात नहीं है ये तीन हजार तीन सौ छह देवताओं को गिनाएंगे और हमें सुनना पड़ेगा देवताओं के नाम यजवल के क्या कहते हैं स हो आ महिमान एव एशाम एते त्रयस्त्रिंशत् तु एव देवा ए बोले ये तो देवताओं की प्रशंसा में कहा गया है कि वो इतने सारे होते हैं बोले तो वास्तव में तो तैतीस ही होते तीन सौ तीन या तीन हजार तीन या तीन हजार तीन सौ छह ये जो संख्या कही ये तो इनको बढ़ा करके कहा गया बढ़ा करके कहा गया इनकी इनकी महिमा को बतानी है इतने शक्तिशाली है इतने महत्वपूर्ण है इतने बड़े हैं वास्तव में तो तैतीस ही देवता है भारत में कितने देवता वास करते हैं भारत में कितने देवता वास करते हैं? 33 करोड़ देवता करोड़ तो हम बोल देते हैं, नहीं तो वहां क्या है? 33 कोटी देवता कोटी मतलब करोड़ ऐसा ना 33 करोड़ भारत जब आजाद हुआ तब जनसंख्या कितनी थी भारत की 33 करोड़ थी जिस समय आजाद हुआ अभी तो एक अरब 25 करोड़ के आसपास 125 करोड़ के आसपास है उस समय 33 करोड़ थी। अब तो ये 33 करोड़ कौन से देवता हैं? ये पता ही नहीं लगता था तो कई लोग तो कहते थे ये देवभूमि है भारत तो इसका हर मनुष्य हर व्यक्ति एक देवता है तो वो 33 करोड़ देवता है व्यावहारिक उत्तर दे दिया और एक है कि नहीं ये तो नहीं दूसरे 33 करोड़ देवताओं तो कोटि का मतलब प्रकार कितने प्रकार के कोटी मतलब करोड़ नहीं वहां पर देवता कितने हैं बोले तैतीस प्रकार के हैं एक हम कहें कि तैतीस देवता है वो तो फिर संख्या तैतीस ही होगी तैतीस प्रकार के हैं तो यानी एक प्रकार में उस जैसे और बहुत सारे मिलेंगे प्रकार मतलब पशु कितने हैं भाई आपके घर में कितने पशु हैं मान लीजिए कुछ गायें हैं, कुछ भैंसे हैं कुछ बकरियां हैं कुछ भेड़ें हैं कुछ घोड़े हैं मान लो और भी हैं। इतने मान लो हमने किए तो बोले कितने कितने पशु हैं बोले पांच कोटि पशु हैं अब पांच कोटि का मतलब पांच पशु है ये नहीं होगा पांच प्रकार के भाई एक कोटि गाय की हो गई एक भैंस की हो गई एक बकरी की हो गई एक भेड़ की हो गई एक घोड़े की हो गई पांच कोटियां हो गई लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पांच ही हैं, और पांच करोड़ भी नहीं है पांच करोड़ भी नहीं है और पांच भी नहीं एक एक में गायें तो गायें कहीं हैं, भैंसे तो भैंसे कहीं सब कई कही कई हैं, तो ये तैंतीस कोटि देवता हैं, जिन जिन देवताओं को कहा गया वो एक एक देवता कई कई प्रकार के प्रकार मतलब वो कई होते हैं इस दृष्टि से तैतीस कोटी देवता मैंने कहा कि वास्तव में तो तैतीस देवता है ये जो हजार तीन, तीन सौ छह ये जो संख्या बताई गई ये तो उनकी महिमा है केवल जैसे सैनिकों के लिए भी कहा जाता है हमारा एक एक सैनिक दस दस योद्धाओं के बराबर है पांच पांच के बराबर है ग्यारह ग्यारह के बराबर ऐसे कुछ जो भी कहा जाता है तो वो प्रशंसा के अंदर कहा जाता है उनके तो ऐसे ये जो संख्या बताई गई है तो महिमा है उन देवताओं की वास्तव में तो 33 ही देवता जो कि दूसरी बार उत्तर दिया गया था कितने देव हैं तो विदक्ष चाकल लेने का कतमे थे त्रेस दी थी वो 33 कौन से है वही बताओ तो कहा अष्ट वसवा आठ तो वसु है आठ वसु एकादश रुद्रा ग्यारह रुद्र है द्वादश आदित्य बारह आदित्य हैं, ते एक त्रिशत ये कुल मिलाकर के इकतीस हो गए आठ ग्यारह और बारह आठ ग्यारह और बारह इकतीस हो गए इंद्रश्च प्रजापतिश त्रैत्र इति, तो ये इंद्र और प्रजापति ये दोनों ये मिलाकर के तैतीस संख्या पूरी होती है तैतीस देवता गिना दी है अब यहां पर उन्होंने कहा था अष्टऊ वसव आठ वसु हैं तो आठ वसु कौन से है ये पूछा तो कथ में वसव इति ये आठ वसु कौन से हैं उनके नाम गिना दिया याजवल के ने अग्निश्च अग्नि पृथ्वी च पृथ्वी वायुश्च वायु अंतरिक्षम च आदित्य अंतरिक्ष और आदित्य दउंद्रमस दउ और चंद्रमस चंद्रमाश चंद्रमा या फिर वो बहुवचन है पीछे जो बात आई थी ना वहां भी चंद्रमा चं... चंद्रमस चंद्रमा चंद्रमस बहुवचन है ठीक है देवच चंद्रमाश वहां बहुवचन था पीछे नक्षत्राणी च और नक्षत्र चैते वसव ये सारे के सारे आठ वसु हैं आठ वसु ये गिना दिए गए आगे एतेशु इनको वसु क्यों कहते हैं तो उसका निरुक्त शैली से निर्वचन कर रहे हैं एतेश् ही इतम सर्वम हितम इति इन्हीं में सब कुछ रखा हुआ है हितम धा धातु से धारण अर्थ में जो होती है उसका हितम उसमें ये रखा हुआ है सारा इनमें ये सब कुछ रखा हुआ इति वसा हुआ इसलिए इनको वसु कहते हैं वसु मतलब बसाने के हेतु होते हैं इसमें हम अन्य जीव आदि वो वास करते हैं इनमें वास करते हैं या इनके द्वारा बसाए जाते हैं दोनों तरह से अर्थ है ये वास के हेतु होते हैं वास के हेतु होते हैं ये तो दो तरह से अर्थ होता है एक तो है जैसे पृथ्वी हमारे वास का हे... हम पृथ्वी में बसे हैं। बसाने का कारण है जिसमें प्राणी वसते हैं ये पृथ्वी हो गई एक तो ये अर्थ हुआ दूसरा कहते हैं भाई आदित्य भी वसु है नक्षत्र भी वसु है तो वसु वो होते हैं जो जिसमें प्राणी वसते हैं उस दृष्टि से फिर एक अर्थ निकलने लगता है कि सूर्य में भी जैसे प्राणी वसते वो वसु क्यों है तभी उसमें कुछ वसते होंगे कुछ प्राणी तभी तो वसु होगा एक काफी चर्चा चलती है तो क्या सूर्य में भी कोई प्राणी रहते हैं इतने अधिक तापमान में ऐसे कैसे रह सकते हैं ये सारे प्राणी जिसमें ओतप्रोते तो हैं जिसके आधार पे चल रहे हैं इस वायु से और से वो तो वहां पर उस तरह से नहीं उपलब्ध है जल में तो बिना जल के नहीं रह सकते जो पीछे भी चर्चा आई थी तो सूर्य में तो इस तरह से नहीं है इतना अधिक तापमान है तो उसको वसु क्यों कहें? उसमें तो प्राणी बसते नहीं है तो उसके दूसरे ढंग से अर्थ किया जाता है वो बसाने में कारण बनता है रहे हम पृथ्वी पर रहे हैं सूर्य हमारे बसाने में कारण बन रहा है इस दृष्टि से वो वसु है तो बसाने में हेतु है वास के कारण है वास के हेतु है तो ये सब हमारे वास के हेतु है तो एतेशु हितम सर्वम हितम इसमें सब कुछ रखा हुआ है बसा हुआ है धारण किया हुआ यानी ये उनको धारण कर रहे हैं इसलिए इनको वसु कहते हैं ये आठ वसु जो है आगे कतमे रुद्रा है चौथी कंडिका रुद्र के रुद्र कौन से हैं संख्या तो इन्होंने बता दी थी लेकिन वो हैं कौन से कतमे हैं कौन कौन से हैं तो कहा दशे में पुरुषे प्राणा ये शरीर में जो दस प्राण रहते हैं वो सारे के सारे रुद्र नाम से कहे जाते हैं तो दस प्राण वही है जो प्रचलित हैं प्राण अपान उदान व्यान समान पांच और नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये उप ये कुल में के दस प्राण और आत्मा एकादश और ग्यारवा आत्मा तो इस आत्मा शब्द से जीवात्मा चेतन तत्व को लेते हैं वैसे तर्थ है ही लेकिन अनेक टीकाकार यहां पर मन का भी ग्रहण करते हैं अंतःकरण का ग्रहण करते हैं आत्मा मतलब मन लेकर के चलते हैं शंकराचार्य जी ने यहाँ आत्मा का मतलब मन किया है तो ये ग्यारह हो गए ते यथा अस्मात्रात मर्त्यात उत्क्रामंती अथा रोदयंती जब ये इस मरणशील शरीर से उत्क्रमित होते हैं बाहर जाते हैं निकल कर के जाते हैं तभी रुलाने वाले होते हैं व्यक्ति को भी रुला देते प्राण निकलने लगे तो रोने लगता है व्यक्ति चिल्लाता है और प्राण निकलते हैं तो दूसरे भी रोने लग जाते हैं तो ये रुना, रुलाने वाले हैं इसलिए इनको रुद्र नाम से कहा गया ती इति तो तद यद रोदयंती तस्मात रुद्राई थी चूंकि ये रुलाते हैं इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है ग्यारह रुद्र हुए आगे कथ में आदित्य इति इनमें से कौन कौन से आदित्य हैं तो कहा द्वादश वही मास संवत्स्य वर्ष के जो बारह महीने होते हैं ये बारह है। आदित्य हैं आदित्य बारह बताए थे तैतीस देवताओं में बारह आदित्य वो बारह महीने द्वादश वही मास संवत्स्य है एते आदित्य इने आदित्य कहते हैं सर्वम आददाना यंती ये सबको लेते हुए आददाना लेते हुए यंती जाते हैं चलते हैं। सबको लेते लेते चलते हैं कथन है इस दृष्टि से देखने का है वैसे तो वाहन है नहीं ये लेकिन महीने हैं तो महीने बीतते हैं तो महीने के साथ साथ हम भी तो चलते चले जाते हैं तो जनवरी अगर चल रहा हो ये तो आधुनिक ढंग से हो गया खैर आजकल जनवरी फरवरी मार्च वैसे हमारी दृष्टि से जो प्राचीन देखेंगे तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठाषाढ़ आदि हो गए या तो दूसरे वेदोक्त जो महीने हैं बारह महीने तो एक महीने में हम चल रहे हैं अभी एक महीने से दूसरा महीना आया तो हम पिछले महीने में थोड़ा रह जाते हैं हम अगले महीने में आ जाते हैं हर चीज मकान आदि सब नए वर्ष में नए दिन में ये सब चलते चले जाते हैं तो ये सबको लेते हुए चलते हैं किसी को छोड़ के तो जाते नहीं हैं कोई छूट जाता है अलग हो जाता है तो अलग बात है वैसे लेकिन जो रहती हैं चीजें वो सब साथ साथ चलती हैं यानी उस महीने के अंतर्गत आती जाती हैं एक तरह से ये परिकल्पना है कि ये सबको साथ में लेकर के चलते हैं सबके लिए होते हैं पहले पाश्चात्यों के यहां पर दस महीने हुआ करते थे ऐसा मार्च से मार्च से प्रारंभ करते हैं मार्च का मतलब वो जैसे प्रथम प्रथम को मार्च के रूप में कहा जाता है तो मार्च से दिसंबर तक होता था फिर वो वर्ष के साथ तालमेल नहीं होता था दो महीने का अंतर आता था तो जनवरी फरवरी दो महीने बाद में जोड़े गए हैं वो वो तालमेल हो गया मार्च शब्द से ही पता लगता है कि वो पहला है ऐसा ऐसा कहते हैं जो भी भाषा का ये जैसे भी अर्थ होगा अपने यहां तो बारह महीने पहले से प्रचलित है यहां बारह महीने लिखे हुए हैं ही बारह आदित्य हैं ये सब को लेते हुए चलते हैं अब इनको आदित्य क्यों कहते हैं इन महीनों को आदित्य क्यों कहते हैं उसी का निर्वचन किया यहां पर ते सर्वम आददाना यंती आददाना यंती आ, आ, आ समनता चारों ओर से तो आ का तो आ का तो आजू का तो ले लिया ददाना का दित। आदित्य है ना आदित्य शब्द उसमें आ हो गया तो मतलब तो आ और दित तो ददाना का द आ गया यहां पर और यंती का यह आ गया सबको लेते हुए चलते हैं इसलिए इनको आदित्य कहते हैं आदित्य आदाना यंती इति तो आजकल शब्द का पहला वर्ण लेते हैं ना शब्द का छोटा छोटा अक्षर जो लेते हैं कोई नाम हो बड़ा तो उसका छोटा सा लेते हैं ना जैसे मान लो पश्चिम रेलवे तो पर वेस्टर्न रेलवे डब्ल्यू आर ऐसे जो ये लेते हैं ना छोटा छोटा ऐसे ये शब्द ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं पहले से इधर उधर से लेकर के थोड़ा सा वहां से लिया थोड़ा सा वहां से लिया और एक शब्द बन गया शॉर्ट फॉर्म छोटा जो नाम होता है आदित्य कैसा हो गया आददाना यंती कितना बड़ा कहने की जगह आदित्य नाम ही वही हो जाता है जब से आरटीओ आरटीओ करते हैं अब ठीक है वैसे तो शॉर्ट फॉर्म है आरटीओ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऐसे जो बड़ा था छोटा हो गया लेकिन बाद में नाम ही जिनको पता नहीं है वो तो आरटीओ वो बस एक पूरा नाम ही उनको दिखाई देगा ये एक ही नाम है वो छोटा किया हुआ नहीं आरटीओ ऐसे ही देगा ऐसे बहुत सारे नाम प्रचलित सी, सी बी न्यूज ऐसे आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं देगी आपके पास में माइक है एनईडब्ल्यू एस न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वास्तव में भाई हमारे दिमाग में तो वह न्यूज अब न्यूज हो गया तो उसका इससे क्या लेना देना है चार दिशाओं के नाम और नहीं समाचार शब्द मत बोलो चार दिशाओं के नाम है और उसका संक्षेप कर लिया जिसको हम न्यूज बोलते हैं तो उसका मतलब चार दिशाएं या तो हम समाचार अर्थ लेते हैं चारों तो दिशाओं की खबरों के खबर शब्द कहां से ला रहे हो <laughs> नहीं वो तो न्यूज का अर्थ ले रहे हो भाई शॉर्ट फॉर्म में तो वो सारा आना चाहिए ना न्यूज ऑन एयर न्यूज ऑन एयर बोलते है ना न्यूज ऑन एयर एयर को कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो ए आई आर ए आई आर उसका ए आई आर के संवाददाता कॉरेस्पॉन्डेंस ए आई आर कॉरेस्पॉन्डेंस इत्यादि वो बोलते हैं ना ए आई आर न्यूज ऑन एयर तो यू तो न्यूज ऑन एयर का मतलब हम यू हवा लेते हैं जैसे हवा में आ रही है क्योंकि वो लहरें ऐसी ही हवा में होते हुए तो आती हैं तरंगें, न्यूज ऑन एयर तो वास्तव में एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो करते हैं वो ए आई आर ऑल इंडिया रेडियो एयर तो ऐसे जो भी शब्द है तो ये इत, तो पहले से प्रचलित है तो आदित्य मतलब आ सर्वम आदाना आदा यंती तस्मात आदित्य अब इतना तीन का तो बता दिया समूहों का अब इंद्र का था और प्रजापति का था तो बोले कतमा इंद्र इंद्र कौन है कथम है प्रजापति प्रजापति कौन है तो उत्तर दिया स्तन इतन एवं इंद्र इंद्र देवता हम किसको कहते हैं वैसे इंद्र वृष्टि का देवता माना जाता है वृष्टि होती है बोले इंद्र देवता बरस रहे हैं इंद्र देवता बड़े खुश हैं प्रसन्न हैं बारिश होती है इंद्र देवता माने जाते हैं तो बोले इंद्र कौन है तो स्तन इतन रेव ये जो गरज होती है ना ऊपर गरजता है वो विद्युत नहीं कह रहे हैं अभी अभी स्तन हितु कह रहे हैं ये जो गड़गड़ाहट होती है गरजने वाला जो है वो इंद्र है क्योंकि इंद्र कहां बैठा है बारिश हो रही है इंद्र देवता बरसा रहा है तो कहां बैठा है उसका घर कहां है तो बोले बादलों में बादलों में कौन ये जो गरज रहा है इंद्रदेवता ही तो गरज रहा है तो ये जो आवाज करने वाला है स्तनू वो इंद्र है और फिर प्रजापति कौन है और प्रजाओं का पालक कौन है तो बोले यज्ञ है प्रजापति रीति ये यज्ञ ही प्रजाओं का पालक है प्रजापति को समझाना था प्रजापति देवता कौन है बोले यज्ञ प्रजापति है यज्ञ को देखो कितना बड़ा स्थान दिया गया प्रजापति क्यों क्योंकि यज्ञ प्रजाओं का पालन करता है यज्ञ से प्रजाओं का पालन होता है यज्ञात भवती पर्जन्य पर्जन्यता न संभव फिर अन्य से प्राणी होते हैं और बाकी सब सारा चलता है तो यज्ञ को प्रजापति की स्थान पर दिया गया और यज्ञ चलता है तो प्रजाओं का पालन होता रहता है अब यज्ञ चाहे होम आदि हो या जो दूसरे परोपकार आदि हों वो यज्ञ चलेंगे तो प्रजाओं का पालन होता रहेगा नहीं तो नहीं होगा परिवारों में बच्चों को पाल पोष के बड़ा किया जाता है वो भी यज्ञ है कोई तो अकेला व्यक्ति भी भोजन आदि करता है वो भी यज्जी पीछे आया ही था तो यज्ञ तो चले गए बिना यज्ञ के तो प्रजाओं का पालन ही नहीं हो सकता तो बोले प्रजापति कौन है यज्जे, नहीं प्रजापति में प्रजापतित्व तो क्यों आया क्योंकि वो यज्ञ करता है तो यज्जे ही प्रजापति यज्ञ है प्रजापति रीति तो एक एक उत्तर दे दिया लेकिन विदग्ध साकल्य अभी संतुष्ट नहीं है वो और पूछ रहे हैं तो इंद्र के लिए कहा था उसने कहा स्तन इतन इंद्र है तो उसने कहा कतम स्तन इतन कौन सा स्तन इतन तो कौन सी आवाज तो बोले अशनि रीति बोले जो बिजली है ना वो है बिजली कड़कती है तो आवाज आती है बिजली चमकती है आवाज आती है उसके साथ साथ जुड़ी हुई बात है ये तो बोले ये वाली बिजली तो इंद्र स्तन और अशनि तक यहां पर ले आए ये इंद्र देवता हो और कथमो यज्ञ आई थी यज्ञ कौन है यज्ञ कौन है भाई यज्ञ को भी तो बताओ तो उन्होंने उत्तर दिया यज्ञ आई थी पशु जो पशु हैं वो यज्ञ हैं अब ये नीचे उतर के आगे हम पशु को तो यूं ही मूर्ख और निरामूर्ख और व्यर्थ का मानते हैं तो प्रजापति है यज्ञ और यज्ञ कौन है बोले पशु सारे यज्ञ है सब पशु यज्ञ कर रहे हैं ना पशु कौन पशुती पशु जो भी देखता है मनुष्य भी पशु है यूं तो ये तो और भी पशु हैं लेकिन अन्यों को भी ले लें तो इन सब में यज्ञ चल रहा है इन पशुओं में इस संसार के उपकार के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं ये अपना कुछ ले लेते हैं वहां से जितना लेना है और संसार का उपकार करते रहते हैं पेड़ पौधे कुछ और बनाते रहते हैं अन्य पशु भी कुछ और बनाते रहते हैं तो इससे जीवन चलता रहता है उपयोग होता रहता है दूध बनाते हैं और है ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो एक तरह से एक तरह तरह के रसायन बनाते हैं उनसे बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं औषधि के रूप में भोजन के रूप में ये सारा का सारा चल रहा है और आजकल तो बहुत सारे रसायन औषधियां जीवाणुओं से बनाई जाती हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका उत्पादन करते हैं ऐसे होते हैं वो बनाते रहते हैं उनका काम ही फैक्ट्री की तरह काम करते हैं जैव फैक्ट्रियां ये जीवित फैक्ट्रिया हैं ये गाय भैंस आदि क्या है जीवित फैक्ट्री तो है दुग्ध उत्पादन का यंत्र ही तो है खाएगी करेगी दूध देगी करेगी सारा का सारा तो ये सारे जो पशु हैं, यज्ञ के रूप में है यज्ञ क्या कुछ उत्पादन हो रहा है लोगों का हित हो रहा है इससे प्रजाओं का पालन हो रहा है ये तो सारे के सारे पशु यज्ञ की दृष्टि से लिए गए और वो प्रजाओं का पालन कर रहे हैं प्रजाओं के पालन के लिए बनाए गए हैं 33 तो देवता कौन से हैं ये उत्तर दे दिया अब याज्ञवल्क्य वो पूछ रहे हैं कथ में षडिति ये जो छ देवता कहे थे वो कौन से हैं? तो गिनाया अग्निश्च पृथ्वी अग्नि और पृथ्वी वायुश्च अंतरिक्षम वायु और अंतरिक्ष आदित्य दौश आदित्य और देव दुलोक एतेष ये छ एते ही इदम सर्वम शटी ये सारे ही छह है ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सब इन छह के अंतर्गत ही आ जाती हैं उधर तैतीस कहे थे वो सारी की सारी चीजें इन छह के अंतर्गत ही आ जाएंगे जब छह देवता कहेंगे ये जो छह देवता कहे हैं तीन तो लोक कहे गए हैं और इन तीन लोकों के जो देवता माने गए हैं वो तीन एक एक देवता कहे गए जैसे कि पहला था अग्निश्च पृथ्वी तो पृथ्वी तो लोक है और पृथ्वीलोक का देवता अग्नि को माना गया निरुक्त आदि में चर्चा आती है वायुश्च अंतरिक्षमच अंतरिक्ष लोक है बीच वाला और उसका देवता वायु को माना गया और इति देवचित लोक है उसका देवता आदित्य को माना गया तो तीन लोक और उन तीन के उनके देवता इन छहों को मिलाकर के छह देवता के रूप में कहे गए लो, उन लोगों को भी देवता के रूप में कहा गया उन लोगों के अपने अपने तीन एक एक देवता है तीन देवता है तो देव और लोक मिलाकर के छ देव कहे गए आगे तो कत त्रयो देवा फिर पूछा कि आपने तीन देवता भी कहा था वो तीन देवता कौन से हैं तो कहा इमे एवं त्रयो लोक ये जो तीन लोक हैं यही तीन देवता है तीन लोक कौन से जो पीछे छह बताए थे उसमें जो तीन लोक थे लोक अंतरिक्ष लोक और द्व्योलोक ये छह में से जो तीन लोग कहे ये तीन लोक ही तीन देवता है पीछे भी इन लोगों को देव कहा गया था देवता कहा गया यहां भी अलग से कहा गया क्यों इनको देवता कहते हैं ये ही में सर्वे देवा थी। सारे देव इन्हीं में रहते हैं इसलिए इन्हीं को देव कह दिया गया फिर पूछा कतमउ तउ तो द्व देव इति। आपने कहा था है देव कितने है? तो दो भी कहे थे वो दो देव कौन से हैं जब दो देवताओं को दो मानेंगे तो वो कौन से हैं तो कहा अन्नम चै प्राणश्ची अन्न और प्राण ये दो देवता है हमारे निकट क्यों अन्न और प्राण अन्न खाते हैं और प्राण वायु लेते हैं हम इसी से हमारा जीवन चलता है ये देवता हैं हमारे को देते रहते हैं जीवन चलाते रहते हैं आगे पूछा कतमो इति बोले डेढ़ देवता कौन सा है अध्यर्ध देवता कौन सा है देखा यो यम पवते जो ये बहरा है ना वायु ये, ये डेढ़ देवता है तो डेढ़ देवता कहां से हो गए कितना कहे वायु को वायु को कितना कहे वो तो कोई इधर से जा रही है कहीं इधर जा रही है कोई झोंका इधर आ रहा है तो हवा तो इधर उधर चलती रहती है बहुत तो। नीचे कुछ और चल रही है ऊपर किसी और तरफ चल रही है ये सब देखा जाता है कितनी वायु कौन सी कहे डेढ़ कैसे कहा इसको ये तो एक ही दिखाई दे रही है या तो एक ही मानो इसको इसलिए आगे प्रश्न किया कंडिका में तदा यद अयम एक एव इव पवते तो उसने कहा कि ये तो एक ही की तरह से बह रही है एक ही तो है ये डेढ़ कहां से है अध्यर्द कैसे है तो उसका उत्तर दिया अर्था कथम अध्यर्द पूछा ये अध्यर्द कैसे कह रहे हो इसको उत्तर दिया यद अस्मिन इदम सर्वम अधि आर्थनोत तेनाध्यथ इति ये जो सारी चीजें हैं जो चीजें दिखाई दे रही ये सब अधि इसके अंदर आर्थनोत बढ़ती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती हैं इसलिए इसको अध्यर्थ कहा गया है पेड़ सारे पेड़ सारे बढ़ रहे हैं कहां पर हवा के अंदर ही बढ़ रहे हैं जीव सारे बढ़ रहे हैं कहां बढ़ रहे हैं हवा के अंदर ही बढ़ रहे हैं सब चीजें जो ये बढ़ रही है जीव लोग सारा का सारा तो ये जिसमें सब जने बढ़ते हैं जिसके होने पर सब बढ़ते हैं तो इसलिए इसको अध्यर्ध नाम से कहा गया वास्तव में तो ये एक ही है पूछा कतम है एको देवाई थी वो एक देव कौन सा है आपने कहा था एक देव है तो कहा कि प्राण आती प्राण ही वो एक देव है ये प्राण शब्द से क्या तात्पर्य पीछे दो प्राण दो कहे थे देवता अन्न और प्राण वहां भी प्राण शब्द था ये प्राण कौन सा है तो उसका उत्तर दे रहे सब्रह्म त्यत आचक्षते ये जो प्राण है इसको ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है त्यत् वो थोड़ा दूर के लिए कहा जाता है वह परोक्ष जो होता है उसके लिए त्यत शब्द का प्रयोग किया ये प्राण का मतलब है ब्रह्म तो प्राण शब्द ब्रह्म के लिए परमात्मा के लिए भी आता है और बाकी इंद्रियों के लिए मन के लिए आत्मा के लिए वायु के लिए श्वास के लिए ये सब पीछे हम देख चुके हैं वहां पर भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्राण शब्द का प्रयोग होता है यहां ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है तो इतना तो बता दिया यज्ञवल ने अब विदग्ध साकल तो जैसा अपना जानते थे उसके हिसाब से पूछने लगे क्या तुम उसको जानते हो क्या तुम उसको जानते हो ब्रह्म की बात चल रही थी पुरुष की बात चल रही थी बोले उस पुरुष को जानते हो तुम जानते हो नहीं जानते हो ऐसे करके एक एक तरह से वो पूछता जाएगा और यज्ञवल के उत्तर देंगे पीछे ब्रेदारण्य उपनिषद में ही दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में अजात शत्रु और दृप्त बालाकी की एक कथा आई थी तो जिसमें दृप्त बालाकी अजात शत्रु के पास में ब्रह्म को सिखाने के लिए गया था बताने लगा कि ये जो वो आदित्य में पुरुष है वो ये वो ही है तो अजात शत्रु ने कहा नहीं ये तो ये नहीं ये तो मैं जानता हूं इससे तो ये ये लाभ होता है ये अलग चीज है ऐसे दो तीन चार बताता गया बताता गया बोले ये तो मैं जानता हूं लगभग ऐसे ही यहां पर भी है दृप्त बाला की था दृप्त था वो भी अपने गर्व से जैसे दंभ से युक्त तो होता है गर्वित होता है उसको दृप्त बोलते हैं और ये विदग्ध था तो पूछने लगा विदग्ध साकल्य कि पृथ्वी एवं यस्य आयतनम उस पुरुष के बारे में जानते हो क्या जिसका पृथ्वी तो है आयतन आधार पृथ्वी जिसका आधार है अग्निर्लोक और अग्नि जिसका लोक है रहने का स्थान है और मनोज्योति मन जिसका ज्योति है प्रकाश करने वाला है ऐसे उस पुरुष को जानते हो क्या तुम और बताया यो तम पुरुषम विद्यात सर्वस्व आत्मन पारायणम सबई वेदिता सैथ हे याजवल वो व्यक्ति जानने वाला होगा जैसे कि याज्ञवल अपने को कह रहा है मैं जानता हूं बोले तो जानने वाला तो वो होगा तो यो वही तम पुरुषम विद्या जो इस पुरुष को जानता होगा कौन सा जो पृथ्वी जिसका आयतन है अग्नि लोक है अग्नि लोक है और मन ज्योति है और जो सर्वस्य आत्मन है परायणम जो सब आत्माओं का आधार है सब आत्माओं का सबका आधार है ऐसा वो पुरुष है उसको जो जानता है वो वेदिता होगा जानने वाला होगा तो याजवल के उत्तर देता है वेद अहम वेद अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मन पारायणम जो सब आत्माओं का आधार है उस पुरुष को तो मैं जानता हूं जिसको तो आप कह रहे हो उसको मैं जानता हूं यमात्र जिसको तुम पूछ रहे हो य एव अयम शारीर है पुरुष सऐश है ये जो शरीर पुरुष है शरीर में रहने वाला पुरुष है ये वही तो है आ तुम जिसकी बात करोगे तो ये तो शारीर पुरुष है कि पृथ्वी जिसका आयतन है ये शरीर तो पृथ्वी पार्थिवी है मुख्य इसमें भूत जो है पृथ्वी है और अग्नि इसका लोक है यह हमेशा गर्म रहता है और मन ज्योति है उसका मन ज्योति एक शब्द है यहां जो सब में आएगा आगे चल के शरीर वाला है तो बताइए वह शाकल्य है साकल्य शाकल्य आप पूछो और क्या पूछना है तुम्हारे शाकल्य ने कहा था जो इस पुरुष को जानता है वो वास्तव में जानने वाला है तो उसने बता दिया बोले बताओ और क्या पूछना है आप तुमको इसके बारे में शकल्य शा, ने कहा तस का देवता इति अमृतम इति होवाच हो इसका देवता कौन है तो बोले अमृत इसका देवता तो उसका भी उत्तर दे दिया तो ये एक प्रश्न हुआ और आगे पूछ रहे इसी शैली से आगे आगे और पूछते जाएंगे बिल्कुल लगभग यही शब्दावली है बीच बीच में कुछ शब्द बदलेंगे तो आगे पूछा ग्यारहवीं कंडिका में बोले उस पुरुष को जानते हो क्या तुम कौन सा काम एव य आयतनम कामना जिसका आधार है हृदय हृदय जिसका लोक है और मनोज्योति मन जिसकी ज्योति है इसमें बाकी चीजें दो बदल गई हैं आयतन बदल गया है लोक बदल गया है लेकिन ज्योति वही है मन जिसकी ज्योति है मनन कर सकता है जो चेतन है जो तो उसका उत्तर वही कहा तो प्रश्न फिर शकल्य ने यही कहा कि जो इस पुरुष को जानता है सबके आत्मा आत्मापरायण को वो ही वेदिता कहा जा सकता है जानने वाला कहा जा सकता है तुम जानते हो क्या इसको अज्वल ने वैसे ही कहा कि हाँ मैं उसको जानता हूं जो सबका आत्मा है जिसको तुम पूछ रहे हो तो बोले यह एवं अयम काममय है पुरुषा ये जो कामनामय पुरुष है कामना वाला पुरुष है पुरुष होता है चेतन यानी आत्मा तो हमेशा कामना ही कामना रहती है उसमें तो कामना में ही तो है कामना का पुतला है इच्छाओं का पुतला है व्यक्ति तो पीछे पहले वाला जो दसवीं कंडिका में बताया था वो शरीर पुरुष कहा गया था शरीर पुरुष कहा गया था ये कामनामय पुरुष है पुरुषों के अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं अलग अलग दृष्टि से कथन कर रहे हैं ये कामनामय पुरुष है तो बोले पूछो और क्या पूछना है तो शाकल्य ने कहा कि तस् का देवता आई उसका देवता क्या है उसका आधार क्या है तो बोले स्त्रिया इति होवाच स्त्रियां उसका मुख्य आधार है उनका देवता हो गया आगे पूछा रूपाणी एवं यश आयतन तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो क्या जो रूप जिसका आयतन है आधार है चक्षुरोक है चक्षु जिसका लोक है और मनोज्योति मन जिसकी ज्योति है तो जिस पुरुष को जो सबका पारायण सब आत्माओं का आधार है उसको ज... जो जानता है वो ही जानने वाला होता है और फिर नए ढंग से कह रहे हैं पहले यही बात कामनामय पुरुष के लिए कही थी पहले वही बात शरीर पुरुष के लिए कही थी कि जो इसको जानता है वही जानने वाला होता है उन दोनों को बता दिया एक एक करके तो फिर अगला प्रश्न कर दिया कि जो इसको जानता है वो जानने वाला होता है इसको भी बता रहे तो मैं इसको जानता हूं तो कौन है वो तो कहा एव असौ आदित्य पुरुष स ऐसा जो आदित्यमय पुरुष है वो यही है बोलो और क्या पूछना है तो शाकल्याण ने फिर वही देवता का नाम पूछा कि इसका आधार क्या है देवता कौन है इसका तो बोले सत्यम हिति होवाच इसका देवता सत्य है अब ये सारी चीजें व्याख्याएं हैं तो कि इसमें किस तरह से कैसे एक एक शब्द की कैसे संगति लगे ये वास्तव में कहना क्या चाह चाहे आगे फिर पूछा कि आकाश है एवं आयतनम क्या तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो जिसका आयतन आकाश है श्रोत्र जिसके श्रोत्र लोक हो श्रोत्र जिसके लोक हैं, कान लोक हैं और मनोज्योतिर्मन जिसकी ज्योति है जो इस सबकी आत्मा पारायण पुरुष को जानता है वही वास्तव में जानने वाला होता है यजवल ने वैसे ही कहा कि मैं इसको जानता हूं और कौन है वो तो यह एवं आयम श्रोत प्रतिश्रुत कह पुरुष ये जो प्रतिश्रुति को प्रतिध्वनि को सुनने वाला पुरुष है वही है जो सुनने वाला है तुमको और कुछ पूछना है तो पूछो गा इच्छा इसका देवता क्या है बोले दिशाएं इसकी देवताएं आगे कहा में कि क्या तुम उस पुरुष को जानते हो जिसका आधार आयतन तम है तम एवं यश आयतनम अंधेरा जिसका आधार है हृदयम लोक हो हृदय जिसका लोक है और मनोज्योति मन जिसका ज्योति है यजवल के को जब ये पूछा उसने वैसे कहा कि मैं जानता हूं इसको कौन है ये तो बोले ये एव अयम छायामय पुरुष है ये जो छायामय पुरुष है वही ये तमोमय पुरुष है ये जो तम जिसका आयतन है छाया तो भी एक तरह से अंधेराई है छाया भी एक तरह से अंधेराई तो है छाया तो किसे कहते हैं प्रकाश का अभाव प्रकाश नहीं आ रहा है लेकिन छाया में हमें कुछ दिखाई देता है क्योंकि कुछ प्रकाश तो फिर भी आ जाता है सीधा प्रकाश तो रुक जाता है लेकिन इधर उधर से फिर प्रकाश आ जाता है इसलिए छाया में भी कुछ दिखाई देता है लेकिन जो रात्रि में अंधकार होता है तम जिसको हम पूरा अंधकार कहते हैं वो भी तो छाया ही है क्योंकि प्रकाश को आवृत करने वाली कुछ चीजें हैं उसने ढक रखा है तो अंदर अंधेरा हो जाता है या रात्रि में जैसे अंधेरा हो जाता है तो वो भी छाया तो इसका आधार क्या है बोले ये है पुरुष है बोले इसका देवता क्या है तो बोले मृत्यु रीति हुआ इसका देवता मृत्यु हो आगे पूछा कि अच्छा इस भी देवता को इस भी पुरुष को जानते हो क्या इस पुरुष को जानते हो तुम बोले रूपाणी एवं यश आयतनम रूप जिसका आधार है चक्षु जिसका लोक है और मन जिसका ज्योति है कहा इसको जानने वाला ही वास्तव में जानने वाला होता है तो यजवल के ने कहा हां मैं इसको जानता हूं कौन है बोले य एव अयम आदर्शी पुरुष स एव ऐसा ये जो दर्पण में पुरुष दिखाई दे रहा है ये वो है रूप इसका आधार है तो इसका देवता क्या है तो बोला कि असुर हो व्य असुरता है असुर के आधार पर असुर प्राण को कहते हैं असुर प्रकाश के किरणों को भी बोल देते हैं उसके आधार पर प्रतिबिंब बनता है उसके देवता इसका आधार कौन है कौन इसको देने वाला है तो उन्होंने कहा कि असुर प्राण है फिर और पूछा कि आपा एवं यसे आयतनम जल जिसका आधार है ऐसा हृदय जिसका लोक है और मन जिसका ज्योति है क्या उस सबके आत्मा सबके आधार आत्मा को तुम जानते हो तो कहा कि हां मैं जानता हूं कौन है वो तो बोले यह एव अप्सु अपसु पुरुष ये जो जल में पुरुष है ये वही है अब ये वैसे तो परमात्मा की दृष्टि से भी कथन हो रहा है आत्मा की दृष्टि से भी प्रतीत होगा अब जल में कौन सा पुरुष है प्रतीकात्मक भाषा में कुछ कहा जा रहा है तो ये जो जल में पुरुष है जल जिसका आधार है वो कौन सा है तो जो जल में जो पुरुष है उसी का आधार वो जल है उसका देवता कौन है तो जल का देवता वरुण को माना जाता है तो उसका तत्क का देवता है? तो वरुणी होगा चाहे वरुण उसका देवता है आगे एक और पुरुष का कहा ये पुत्रमय पुरुष को कहा गया ऐसे आठ पुरुष कहे गए एक एक करके मनोमय पुरुष हो गया काममय पुरुष हो गया शरीर पुरुष हो गया ये पुत्रमय पुरुष है तो बोले रेता एवं यशसे आयतनम रेत जिसका आधार है हृदयम लोको हृदय जिसका लोक है और मनोज्योति मन जिसकी ज्योति है हृदय लोग भी बहुत जगह पे आ रहा है और मनो यश्य ज्योति ये तो सबकी जगह पे साथ में आ रहा है तो सब प्राणियों का आधार है उसको जानने वाला ही वास्तव में जानने वाला होता है क्या तुम उसको जानते हो अजवल ने कहा हा मैं जानता हूं कौन है वो तो बोले यह एवं अयम पुत्रमय पुरुष ये जो पुत्रमय पुत्र वाला पुरुष है पुत्रों से युक्त पुत्र के रूप में विद्यमान जो पुरुष है वो ये है और कुछ पूछना है तो शाकल्य ने कहा कि इसका देवता कौन है तो बोले प्रजापति रीति होवाच प्रजाओं का पालक प्रजाओं का रक्षक प्रजापति इनका देवता है तभी तो प्रजाएं होती हैं तो ये सारा का सारा उसने बहुत सा पूछ लिया ये दस से लेके सत्रह तक आठ एक तरह से आठ शरीर हो गए हैं आठ शरीरों को इसने बता दिया अ चुप वो विदग्ध साकल्य अब यजबल क्या उससे बोलता है कि शाकल्य होकल्य ज्ञवल केवाम स्वित इमे ब्राह्मणा अंगारावक्ष अंगारावक्ष अक्रता इति तो बोले हे शाकल्य याज्ञवल्के ने उसको कहा कि तेरे को इमे ब्राह्मणा इन ब्राह्मणों ने अंगार अवक्षयणम ऐसे अंगारे जो कि क्षय को प्राप्त हो रहे हो जो राख बन रहे हो एक तो अंगारा बिल्कुल धकता हुआ होता है एक उस पर धीरे धीरे राख आ जाती है थोड़ा गर्म तो होता है लेकिन कम हो जाता है कम हो जाता है और राख हो जाती है बुझने की तरह से आ जाता है बोले नहीं ब्राह्मणों ने तेरे को बुझता हुआ अंगारा बना दिया है एक तरह से उसका उपहास हो रहा है व्यंग किया जा रहा है उसमें उसमें जो जितना जोश था ना उभार था उसमें वो प्रश्न पूछता गया पूछता गया वो उत्तर देते गए देते देते देते ये। कोई प्रश्न तो ऐसे उत्साह में किया हो कि इसका उत्तर तो कोई नहीं दे सकता अगर कोई ऐसा प्रश्न रखता है कभी सभा में या और किसी बैठक में तो ऐसा होता है ना जैसे कि बहुत उत्साहित होता है वो और विजयी है विजयी मैं होने वाला हूं इसका उत्तर किसी को नहीं पता है वो बहुत उत्साह से दे प्रश्न को रखता है विजयी भाव से और कोई उत्तर दे देता है तब उर्जा जाता है ना वो यदि प्रश्न इस रूप में किया है जैसे कि मेरी ये जीती है जैसे कि ताश वगैरह खेलते तो कई बार वो पत्ता ऐसे फेंकते हैं जैसे कि बस अब बिल्कुल अंतिम हो गया अब इसका तो कोई तोड़ नहीं है और ऐसे में कोई तुसका भी उससे भी भारी शेर पे सवा शेर आ जाता है तो वो ऐसे जैसे कि एक धधकता हुआ अंगारा उज्ज्वलित अंगारा राख से युक्त हो जाता है मंद पड़ जाता है उसका तेज कम हो जाता है कुम, कुमला जाता है ऐसा हो जाता है तो यहां जो इन्होंने कहा कि तेरे को इन ब्राह्मणों ने क्षीण अंगारे की तरह से कर दिया वो जो था ना कि अन्य ब्राह्मणों ने चढ़ा दिया उसको वो इससे पता लगता है उसको कह रहे हैं कि तू तो अंगारा तो था तेरे में जोश था पर इन्होंने तेरे को और चढ़ा दिया थोड़ी फूंक मार दी अब कोई अंगारा जल रहा हो और उसको फूंक मार देते हैं तो और ज्यादा जलने लगता है ना लेकिन और ज्यादा जल करके थोड़ी सी देर में वो क्षीण हो जाता है जल्दी से क्षीण हो जाता है बोले तेरे को ऐसा बना दिया इन ब्राह्मणों ने तो क्यों इनके चढ़ाने पे चढ़ गया था और प्रश्न करने लगा था शाकल स्विद इमे ब्राह्मणा तेरे को इन ब्राह्मणों ने अंगारा नम अकर्ता इति क्षीण तो तेजस्विता से हीन अंगारा तेरे को इन्होंने बना दिया, दिया जीवल के तो कम नहीं था थे। शाकल्य इतने पर भी नहीं अभी तो कुछ भले ही मुझा गया हो लेकिन दम तो है अभी उसमें और तो बुझता हुआ दीपक होता है उसके लिए कहते हैं वो तेज जलता है बुझता हुआ दीपक तेज जलता है ऐसा देखा होगा ना वो तो अनुभव में आता ही होगा तो कई बार कोई ज्यादा बढ़ता है ना तो बोले मृत्यु से पहले की तेजी है ये।, ये बुझने वाला है दीपक उससे पहले की ये है जब अंतिम सांस होती है व्यक्ति को लगता है कि मैं तो अब डूबा बिल्कुल पानी में तो तेज हाथ पैर मारता है अंतिम प्रयास के रूप में लोग सोचते हैं कि नहीं खूब हाथ पैर मार रहा है इसमें तो ता कहते हैं बोले तो अंतिम स्थिति के लिए मार रहा है अंतिम छठपट आता है जो इसमें हो गया तो हो गया नहीं तो ये तो जाने वाला है बस खूब तेजी से करता है प्रयास तो खैर उसने पूछा याज्वल के थी हो व्यकल्य शाकल्य ने कहा है याज्वल के यदिदम कुरु पंचाल नाम ब्राह्मणान अत्यवादी ये जो तूने कुरु और पांचाल के जो ब्राह्मण थे इनका तू अतिक्रमण किया है इनको तिरस्कृत किया है स्कृत कर दिया ना क्योंकि खुद को अपने को सबसे अधिक ज्ञानी बता दिया तो दूसरों को तिरस्कृत कर दिया किया या दूसरे तिरस्कृत हो गए गई एक अलग बात है कर दिया ना एक को अगर कर लिया बढ़ा तो दूसरों को तिरस्कृत कर दिया तो उसने ये जो तूने इन सबको तिरस्कृत किया कि ब्रह्म विद्वान क्या तू ब्रह्म को जानता है तो कौन से ब्रह्म को जानता है कायका ब्रह्म को जानता है अर्थात तू ब्रह्म को नहीं जानता क्या जानता है तू ऐसा वो बोल रहा है हालांकि तो उसने पीछे शांत हो गया था लेकिन फिर भी अभी है उसमें किस ब्रह्म को जानता है तू? अपने आप को यूं ही ब्रह्म वाला कर रहा है और औरों को तिरस्कृत कर दिया इन ब्राह्मणों को अब ये जो इस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है ना लोक में भी जैसे याज्ञवल ने विदग्ध साकल्य को चुप तो कर दिया और फिर साथ में क्या जोड़ दिया कि ये इन ब्राह्मणों ने तेरे को क्षीण कर दिया है अतः संकेत उसको दिया है कि ये इन्होंने तेरे को चढ़ा दिया है सूली पे चढ़ा दिया खुद तो आराम से बैठे हैं तेरे को चढ़ जा बेटे सूली के ऊपर खुद आराम से बैठे न उसको आगे कर देते हैं ना ऐसे तो आ तो गया फिर बाद में वो बताने देखिए ये तेरी दुर्दशा इनके कारण से होगी वो उनकी बता रहे जो पीछे से बल देते हैं ना उनके बारे में बता रहे हैं कि इनके कारण से ऐसा हुआ है तो उससे अलग करने का एक प्रयास होता है भाषा में ऐसा बहुत करते हैं कि तुम्हारी जो स्थिति है ना इनके कारण से हुई है उसको बोध देते हैं कि तो जिनको अपना समझ रहे हैं ये तुम्हारे उनके कारण ही तुम्हारी ये स्थिति बनी अब ठीक है लेकिन विदिग्ध तो शाकल्य तो पूरी प्रतिस्पर्धा में था तो अकेले तो जाया नहीं जाता ना तो अन्यों का सहारा लेते हुए यह नहीं कह रहे कि तुमने मेरा अपमान किया मेरा अपमान किया तो वो तो अकेला हो जाएगा फिर व्यक्ति यजवल कैसे सीधा कहे कि तुमने मेरे, मेरा अपमान किया है ऐसा नहीं अब बल कैसे प्राप्त करें तूने पूरे कुरु और पंचलों का ब्राह्मणों का अपमान किया है तिरस्कृत किया है उनको अब सबको ले लिया ना समाज में बहुत सारे झगड़े होते हैं वो व्यक्ति उसको व्यक्तिगत होते हैं उसको समाज पे वर्ग पे ले लेता है किसी एक के साथ झगड़ा होता है और वो जिस भी वर्ग का है जिस समाज का है उसको पूरे पे वो हमला माना जाता है और वो उसको उस तरह से रंग देते हैं विदेश में है मान लीजिए एक भारतीय पे हमला कर दिया भारत वालों का तो इतना नहीं होता मान लो अमेरिका का देखो किसी कई देशों में जहां पर है वहां का एक नागरिक अगर मर जाता है तो पूरा देश साथ में खड़ा होता है उनको लगता है कि जैसे हमारे को मार दिया इसने हमारे आदमी को मार दिया और उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं जैसे कि एक खिलाड़ी हार जाए तो जैसे कि पूरा देश हार जाता है एक क्लब के लोग फुटबॉल वाले हार जाते हैं तो उसके प्रशंसक जितने भी हैं हजारों करोड़ों में वो लगते हैं जैसे हमारे को हरा दिया इन्होंने वो अपमानित हो जाते हैं और जीत जाने पर भी ऐसा ही अच्छा भी होता है दूसरा भी होता है तो जब व्यक्ति अकेला कमजोर होता है ना तो वो उस बात को सब पे फैला देता है मान लीजिए किसी राजनेता की अधिकारी का कोई अपमान कर दे बोले तूने राजनेता अधिकारी का अपमान नहीं किया है राजनेता है तो बोले तूने पूरी पार्टी का अपमान किया क्योंकि वो पार्टी का प्रतिनिधि है उस दल का अधिकारी का किया तो तूने शासन का अपराध किया मेरा नहीं एक पुलिस वाले को कहो तो पुलिस प्रशासन का अपमान किया है वो उसी रूप में प्रस्तुत भी करते हैं और उसी रूप में फिर रक्षा भी करते हैं ये सारा बहुत व्यापक रूप से समाज में चलता है तो कभी व्यक्ति अकेला होता है तो वो सबका ले लेता है अकेले क्या नहीं हुआ अकेले का है मान लो कुछ भी कर दिया उसने गलत घर पर आके वो बोलेगा ये हमारे कुल का अपमान है पूरा घर पे आके सबको कैसे बढ़ाए सबको साथ में कैसे ले वो तो साथ में लेने का एक तरीका है वो अपने पे ना करके स्वार्थी ना रह करके वो परार्थी हो जाता है संकुचित ना रहकर अपने को विस्तृत कर देता है तो जब संकुचित भाव को छोड़ के हम विस्तृत होते हैं तो हमारे को बल अधिक मिलता है ना संकुचित रहेंगे तो कम बल मिलेगा तो वो अपने को विस्तृत कर देता है ये पूरे कुल का अपमान है ये पूरे गांव का अपमान है पूरी जाति का अपमान है पूरे देश का अपमान है ये पूरी हमारी सेना का अपमान है इत्यादि उसके साथ में ले लेते हैं तो ये भी कुशल था विदग्ध शाकल आज भी लोग करते हैं पहले भी करते हैं। तो बोले ये जो पूरे कुरु और पांचालों का तूने जो अपमान किया है ठीक है वो भी था वो अपना भी ले सकता लेकिन सबको लेके साथ में चल रहा है क्या जानता है किम ब्रह्म विद्वान थी विदग्ध साकल्य जो जानता था उसको प्रस्तुत करते हुए कह रहा है मैं ये जानता हूं क्या दिशो वेदा मैं सारी दिशाओं को जानता हूं सदेवा और देवों से युक्त दिशाओं को जानता हूं उन दिशाओं के कौन कौन से देव हैं और उन देवों की प्रतिष्ठा क्या है वो भी मैं जानता हूं यद दिशो सदेवा सप्रतिष्ठा क्या तू भी इन दिशाओं को और उनके देवों को और सप्रतिष्ठा को जानता है जानता है तो बोल अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है और सबदेव सब, सब ब्राह्मणों को तिरस्कृत कर दिया है इनको तू जानता है तो बोल अब इसका उत्तर याज्वल के आगे देंगे आज का पाठ इतना ही कटते हैं ओ साधर विवाद ओंश